ओम बंधुसा पुद्धि परमु न जानी स्वंकर वंदे भगवंत में मूर्ति देव विभागि व्योमेहाय दक्षिणा नम ओम ज्ञान बता कृतार्थ होता कृता लोकसंग्रहा न प्रवर्तीत आशंका ज्ञान जिसको हो गया तो कृतार्थ हो गया कृत अर्थ ये नव प्रयोजन सिद्ध हो गया तो लोक संग्रह रूप प्रयोजन भी उसका नहीं है उसके लिए भी प्रवृति नहीं होनी चाहिए न प्रवृत्ति करें इसी संकट का उत्थापन करके परिहार करते है लोक संग्रह क कर कर्तमर् कथम च लोक संग्रह कौन करेगा किस प्रकार इसका कथना करते भगवान यद्यचरती श्रेष्ठ यज्ञार्थे शेषस तत्तदेवे तरुणाह तत्तदेवे तरुणाह सयत प्रमाणं कुरुते सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते यज्ञार्थे शेषस तत्तदेवे तरुणाह सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्रेष्ठ यम आचरती तदव इतरोना आचरती जिन समुदाय में श्रेष्ठ जो कर्म करेगा अन्य भी ऐसे करेंगे शहत प्रमाण करते लोकस्त अनुवर्त जिसको प्रमाण लौकिक वैदिक जिस आचरण को प्रमाण करके निश्चय करता है लोकवीस का अनुवर्तन करते सब मानते यह प्रमाण ये ठीक है टीका श्रुताध्ययन संपन्न अभिमत यदि विहि प्रतिषिद्धा तत्तदेव अनुतिषति तद प्राकृतजन अध्ययन संपन्न अभिमता सौ लोक जानते हैं ये बहुत श्रवण श्रवणकिया है अध्ययन किया है शास्त्र सिद्धांत जानता है और विचार क्या है इस प्रकार श्रेष्ठ है यद यदि विहित हम प्रतिष्ठ हम यद यदि विहित हो प्रतिष्ठ हो जो कर्म करता है सब लोग उसको श्रेष्ठ मानते है इसलिए तत्देव अनुवर्तित प्राकृतिक जन शास्त्र संस्कार ही तो उसको भी अनुवर्तन करते वो करते <coughs> शिक्षा सिद्ध हुआ तेन विद्यावत लोक मर्यादा स्थापनार्थम स्थापना वितव्य ज्ञान होने पर भी अपना प्रयोजन नहीं होने पर भी लोक मर्यादा प्रति कर्म नहीं करना शास्त्रीय मर्यादा स्थापन करने के लिए विहित तो कर्म नहीं करना चाहिए श्लोक का अर्थ है यद आचरती सेटा। सेटा के ये येषुष्ठ जिनका प्रधान तरह आचरती इतरो अन्य अन्य जन तदनुगत तद उसके अनुसार उसके अनुगत होकर के जो कर्म करता है श्रेष्ठ अन्य उसके अनुगतन करता है श्रेष्ठ का है प्रधान भूत सदक तत्देव कर्म आचरती टीका में श्रेष्ठानुसारित इतरेशान आचार्य दर्शित्व अन्य श्रेष्ठ के अनुसरण करते आचरण में श्रेष्ठ जी कर्म करता है अन्य लोग उसके अनुसरण करके ऐसे करते इसको दिखा करके प्रतिपत्ति दर्शित, प्रतिपत्ति ज्ञान ज्ञान में भी ऐसा ही श्रेष्ठ जी इसको निश्चय करता है अन्य लोग उसको अनुसरण करते वह प्रमाण है, कि श्रेष्ठ हो तो प्रमाण करुते जो प्रमाण करता है प्रमाणित निश्चय करता है लौकिक हो चाह वैदिक हो लौकिकों वैदिक लोक संस्कार ही उसको ही प्रमाण करते प्रमाण मान लेते इसलिए कृतार्थ होने पर भी लोक मर्यादा स्थापना उन्मार्ग में प्रवृत्ति को रोकने के लिए श्रेष्ठ ज्ञानी कर्म करे शास्त्रीय कर्म भी ते निषि श्लोको कृतार्थ से लोक संग्रहार्थम विहित कर्म कर्तव्य ये श्लोक में कहा गया कृतार्थों पर भी लोक के लिए लोक संग्रह कार्य उन्मार्ग में प्रवृत्ति का कारण उसके लिए विहित कर्म करना चाहिए ऐसा कहकर के उसी विषय में तक तो ही वो भगवंतम उदाहरण उपनष्य भगवान ही उदाहरण भगवान को कुछ प्राप्त करने का नहीं फिर भी कर्म करते शिष्टाचार पालन करते उदाहरण रूप से कथन करते यदि अत्य लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति तभी माम क्यों न पश्यसी यदि तुमको इसमें संशय विरुद्ध प्रतिपति विप्रतिपति प्रति प्रति प्रति। मैं जैसा कहता हूँ उसे अन्य प्रकार यदि आपको लगता है लोक संग्रह कर्तव्यतायाम लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए ये जो मैं कहा इस विषय में यदि आपको संशय है अन्य कुछ आप मानते प्रति पति है तरे मान क्यों मुझे क्यों नहीं देखते मैं भी कृतार्थ होने पर भी कर्म करता हूँ शिष्टाचार पालन करता हूँ इसलिए ज्ञानी को भी करना चाहिए न में पार्टिकर तवियम कृष्ण वक्त वाप्त वर्तमणि नमी त्रिषु लोकेशंचन कर्तव्य कर्तव्यमस्ति हे पार्थ तेनु लोक में कुछ कर्तव्य में नहीं न अवापत अवतव्य कोई अप्राप्त वस्तु है प्राप्त करना है यह भी नहीं अभा न प्राप्त करने योग्य है अभाव्यम ऐसा भी नहीं फिर भी वर्त एवं अहम वर्त कर्मण कर्म करम में रहता हूँ कर्म करता हूँ न मैं मेकाधन नर्थ नीचे कर्तव्य किंचन किंचित कुछ भी कर्तव्य मेरे में मेरा है मैं अप्राप्त प्राप्तये प्राप्त तवापी कर्तव्य सम्भवात कर्तव्य कर्तव्य संभव न किंचित भी विद्यते कर्तव्य मे कथम उत्तम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आपको भी तो कुछ करना ही कर्तव्य है संभव है न किंचित विद्य थे कर्तव्य ऐसा कैसे कहा ऐसा संक्रमण से कहते नवापतम अवातव्य कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करना ऐसा मुझे नहीं प्रत्येक उपाध्याय व्याख्यान द्वारा विद्यावत कर्म प्रवृत्ति सम्भावे थी प्रति के लेकर नवाप्यम व्याख्यान करके विद्यावत ज्ञानी के लिए कर्म प्रभुति संभावना अनुवाद न मे पार्थ न कह करेगी फिर आगे कहते नीचे ना अन्य के लिए कहते नया भगवत तो नास्तिक कर्तव्य आकांक्षा द्वारा स्पुर थे भगवान का कर्तव्य क्यों नहीं है ऐसी आकांक्षा करके स्पष्ट करते कर्तव्य नहीं है कस्मा न वापतव्य न अनबापत का अप्रा न अनबापत अनवा अप्राप्तम अभा प्रापण्य कुछ अप्राप्त व प्राप्त करना है ऐसा नहीं है टीका में प्रयोजन अभावे त्वे न अनुस्व कर्म ये आशंक लोक संग्रह मामापि कर्मानुष्ठान तो शंका होगी यदि आपको कुछ प्राप्त करना है नहीं कोई प्रयोजन ही नहीं है कर्म करने के लिए तो, तो यहाँ पे नामुष्ट कर्म आप भी कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा संग्रहण से करते हैं लोक संग्रह कर्मानुसार भी कर्म अनुसार करता हूँ लोक संग्रह के लिए के मार्ग से मार्ग में प्रवृत्ति होती उसे तो वारण करने के लिए मैं भी शिष्टाचार पालन करता हूँ कर्म करता हूँ ऐसा नान करते तथापि वर्व से कर्म काम रहता है श्लोक लोक संग्रह के नर्तव्यो विफलता इतिहास क्या है लोक लोकसंग्रह भी क्यों आपको करना है आपका कोई कर्तव्य नहीं कृतकृत विफलता उसका कोई फल ही नहीं लोकसंग्रह करना ये भी क्या प्रयोजन है आपके लिए आपके लिए तो कुछ जरूरत नहीं सब कुछ? तो चक यदि ही यदि ह्यंग वर्ते जाकर्मण्य त्रिति मतर्तं मनुष्या पाथसर्वश न मैं कर्म क्यों करता हूँ यदि न बरते यदि मैं कर्मणि अवतंत्रता न बरते कर्म में अनल सा हो करके नहीं अनुष्ठान करूं तो मन, मनुष्याम वर्तमान वर्तन दे। सब लोग मेरे ही मार्ग के अनुवर्तन करेंगे अलस्य कुछ नहीं करेंगे भाषा में यदि पुनः अहम न वर्ते जातु का वर्तमान जातु कर्मी जातु कदाचित कवि कर्म नहीं करो अतंत्रता का नवशासन तंत्रित अवसर अतंित अनवसर मन श्रेष्ठ वर्तना मार्गम अनुवर्तन मनुष्य श्रेष्ठ होने के कारण मेरा मार्ग अनुवर्तन करेंगे सर्व सा, प्रकार सब प्रकार मेरा अनुवर्तन करेंगे टीका में हो गया शो <coughs> श्रेष्ठ से तव मत मनुष्याण उचितमेव तो आप श्रेष्ठ है आपके मार्ग मार्ग अनुवर्तन करना उनके अनुसारण करें तो हानि क्या है ये तो आशंका दोषे थी तथा आज कोषों सब प्रकार आपके अनुसरण करेंगे तो क्या दोष हानि क्या है इसका उत्तर देते हैं यूरि में लोह का लोका नुिया चेद शंकर हा महाप्रजा कर्म चाहम न करे आम कि मेरे लोग का उसी हो यदि कर्म नहीं करूँ फिर लोक का नाश में कर दू धर्म से ही धरव ती धर्म लोक को धान करने वाले लोक स्थिति का निमित्त है यदि कर्म नहीं होगा मैं नहीं करूंगा अन्य लोग नहीं करेंगे तो फिर लोक का नाश हो जाएगा शंकर से जो कर्ता से आम और शंकर शंकर का करता में हो ये प्रजा है तो ये प्रजा का उपहानन तो आननम ही करो ये आप त्याजी राष्ट्र में देव तो विन सही हो सर्वे लोका सौ लोगों का नाश करो क्योंकि लोक स्थिति निमित्त से कर्म भावत लोक स्थिति का निमित्त कर्म प्राणियों के कर्म से ही सिद्धि होती है जब प्रलय होता है उसके पहले प्राणियों का भोग देने वाले कर्म समाप्त होता है इस कल्प में भोग देने वाले कर्म समाप्त होने पर फिर आगे भोग देने के लिए कर्म जो तैयार हो जाते हैं तो सुस्ती होती है लोक स्थिति का निमित्त है कर्म कर्म यदि नहीं होगा तो तो मेरे लोग का सीधे ही होगी न नष्ट करे न को कर्म चाहे हम यदि कर्म नहीं करो टीका में ईश्वर से कर्म अप्रवृत हो तद अनुवृत्ति नुपत्ति हेतु ईश्वर जी कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे उनके अनुवर्तन करने वाले सब लोग भी कर्म नहीं करेंगे कर्म अनुपति कर्म नहीं करेंगे ये हेतु लोक स्थिति निमित्त तो कर्म का अभावन से लोक का नाश हो इतवर कर्म करते इस कारण से भी ईश्वर कर्म करना चाहिए किंच शंकर से चकर्ता से टीका मैं यदि कर्म न करू यदि कर्म नहीं करूँ तो शंकर शंकर कर्ण से कार्य कथे थे शंकर होने से क्या होगा तेन तेनाम महाप्रजा। शंकर होने पर ये प्रजा का नाश करो प्रजा नाम है मैं प्रजा उपहति परिप्राप्य थे चेत किया तो प्रजा का उपहानन यदि हो जाता है आप कर्म नहीं करने से संकर्म होकर प्रजा के हानि प्रजा के हानि हो नष्ट हो जाए तो किंत है तब उसे आपकी क्या हानि ऐसा संक्रांति कहते प्रजा न अनुग्रह है प्रभुत्व नहीं तो के अनुग्रह करने के लिए प्रभुत्व हुआ अब कर किन्तु उपहनन कुरिया विपरीत है उपहानन कुरिया मन अना आपद्यत ईश्वर का अनूप्ति या चबीजपुरा हुआ प्रजान में क्या के हुआ श्लोक बोलो पच्चीस के प्रारंभ है त्वाम अनाचरण तम अनुवर्तताम सर्वेशा को दोष आप जब कर्म अनुष्ठान करेंगे आपके अनुवर्तन करने अनाचरण तम अनाचरण तम तवाम सत्यंत द्वितीय आचरण नहीं करने वाले अनुष्ठान नहीं करने वाले कर्मों आपको अनुवर्तताम अनुवर्तन करने वाले सर्वेशम को दोष क्या दोष है इस अपेक्षा ऐसा अपेक्षा अनुप्रत तो ईश्वर से कृतार्थ क्या कर्मानुषार अभाव ईश्वर तो कृतार्थ है यदि वो कर्मानुसार नहीं करेंगे करें। उनके अनुवर्तन करने वाले भी तद अनुवर्तन नाम अपने तद अभाव आदि वो भा। कर्म नहीं होगा कर्म अनुसार के अभाव से क्या होगा स्थिति है तो अभाव जगत स्थिति क्या है तो कर्म नहीं था कर्म नहीं करें तो पृथ्वीवादी भूताना विनाश प्रसंगात पृथ्वीवादी भूतों का विनाश यह आपत्ति वर्नाश्रम धर्म व्यवस्था अनुपत्ति वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था ये धर्म है इसकी व्यवस्था का उल्लंघन हो जाए धर्म भी नहीं रहेगा व्यवस्था नहीं बनेगी अधिकता नाम प्राणभूताम पाप उपह तत्व तो प्रसंगात जो अधिकारी प्राणभूत जीव धर्म के मार्ग में नहीं चलेंगे तो पाप से उपहत पाप ग्रस्त हो जाएंगे से क्या होगा परानुग्रहार्थम प्रवृत्ति ईश्वर उक्तम ये तो सर्वत्र कहा गया ईश्वर की प्रवृति परानुग्रह के लिए किंतु संप्रति लोक संग्रह कर्म कर्बान से नहीं ये आपत्ति ये ममो ईश्वर से अनन रूप में आपत्ति तो पहले कहा था अनुग्रह के लिए प्रवृत्ति किंतु उसके विपरीत हो जाएगा कर्म नहीं करेंगे तो लोक का नाश होगा ये विपरीत है सम्प्रति लोक संग्रह कर्म कुरान से कर्तृत्व तो अभिमान है न ज्ञान अभिभाव्य प्राप्त प्रत्या अभी क्या कहते हैं? ज्ञानी यदि कर्म करेगा लोक संग्रह के लिए लोक संग्रह कर्म कुरान से कर्म करने वाले का कर्तृत्व तो अभिमान होगा मैं कर्म करता हूँ कर्म जब करेगा कर्तृत्व तो अभिमान होगा और कर्तृत्व तो अभिमान से ज्ञान का अभिभाव ज्ञान दब जाएगा नष्ट हो जाएगा ज्ञान हम करता और कर्म करते समय कल स्वाभिमान हुआ तो ज्ञान दब जाएगा नष्ट हो जाएगा ऐसे प्राप्त होने पर उसका निराकरण करते यदि पुनः यदि पुनर् हाँ, पच्चीस यदि पुनर अहम तुम कृतार्थ बुद्धि जैसे मैं कृतार्थ बुद्धि कृतार्थ बुद्धिस्त ऐसे तुम कृतार्थ बुद्धि हो आत्मविद हो ज्ञानी हो अन्य अन्य कोई भी ज्ञानी हो तस्या आत्मन कर्तव्य अभाव आप, या से आप से भी हो या अन्य आपसे कोई भिन्न हो यदि ज्ञानी है अपना कर्तव्य ही नहीं ज्ञानी के लिए कोई कस्य कार्य न भी स्पष्ट कहा गया कर्तव्य नहीं होने पर भी परानुग्रह परुग्रह कर्तव्य इति आगे कहते सकता परसम अनुग्रह पर चाहिए ठीक कारण क्या है यथावद आत्मा कर्तृत्म आत्मज्ञानी यथावत आत्मान अवगछन पुलिंग में अवगछन होगा सब आत्मा को यथार्थ जानते हुआ जानने वाला ज्ञानी कर्तव्य अभिमान अभावत जो साक्षात कार्य करता है तो कर्तृत्व अभिमान ही और कर्म करते भी अभिमान नहीं उनसे कृता कृतार्थ ही ये अर्जुना अन्य ज्ञानवती कृतार्थ बुद्धित्व कर्तव्य तो अद्य अभिमान ही नहीं तुल्य मित्र अर्जुन न हो अर्जुन से भिन्न कोई भी हो ज्ञानवती यदि अर्जुन से कोई ज्ञानी है ज्ञानवती ज्ञानी नहीं अर्जुन जो विज्ञानी कृतार्थ बुद्धि अन्य विज्ञानी कृतार्थबुद्धि तो उसमें कृतार्थबुद्धि कर्तव्यवादि अभिमान ना ज्ञान जिसको साक्षात्कार हो गया तो कर्तृत्वि कर्तव्यवादि अभिमान ये कुछ नहीं रहेगा तुल्य अन्य तो हम कृतार्थबुद्धि आत्मविद अन्य तस्या कर्तव्य आत्मविद पर अनुग्रह कर्तव्य में कर्म इतिहा परानुग्रह कर्तव्य कर्तव्य क्या है कर्म कर्म करना चाहिए आत्मविधापी ज्ञानी के लिए भी परानुग्रह के लिए कर्म करना ही आवश्यक है दृष्टान्त दाष्टान्ति के रूप में श्लोक में व्याकर होती दृष्टान्त ये आगे श्लोक है उसमें दृष्टान्त देते दृष्टान्त सिद्धार्थ दाष्टान्ति केवे देंगे श्लोक का व्याख्यान करते पहले श्लोक में सक्ता कर्म्य विद्वांस्य कुरियांस तथा यथा कुर्वन्ति भारतः यहांस कर्मी सक्ता कुरानी लोग कर्म है, में आसक्त होकर के कर्म फल प्राप्ति के लिए आसक्त होकर कर्तृत्व मान करके, तो करके कर्मानुसार करते ये दृष्टांत हो गया तथा तो विद्वां लोकसंग्रह चिकित्सु आशक्त कुयाद उससे प्रकार ज्ञानी भी करे विद्वान तथा कुरियात ऐसे करे वो तो सक्त होकर कर्म करते, है। प्रणा प्रणा कर करते हैं ये केंद्र होकर होकरेगी ऐसा क्यों करेगा लोक संग्रह चिकित्सु लोक संग्रह करना चाहता हुआ ज्ञानी विद्वान तथा कुरियात जैसे अज्ञानी करते है ऐसे ही कर्म करे केवल इतने सक्त होकर अज्ञानी करता है ये अशक्त होकर करेगा ऐसा क्यों करेगा लोक संग्रह में। सकता है मामा से सकता कर्मी अश कर्म न फल मविष्य अज्ञानी लोग इस कर्म का फल मुझे मिलेगा यदि केचित अभिद्वा से यथा अज्ञानी कुछ तो करते कोई निष्काम होकर करते बाकी इसे सकाम होकर के फल प्राप्ति की ऐसे करते कुरिया विद्वान ग तो ऐसे कर्म करे असुक्त होकर मैं असुक्त रहित होकर ज्ञान जैसे कर्म करता है जैसे ज्ञानी क्यों करता है तत् सुनो चिकित्हु करतु इच्छु यथा नहीं चिकेशु अर्थ करतु इच्छु करना चाहता है क्या करना चाहता है लोकसंग्रह लोकसंग्रह लोक संग्रह चिकित्सक लोक करना चाहता है इसलिए अज्ञानी जैसे कर्म करता है वह भी जैसे कर्म करे ठीक है अशक्त कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधि वा अकुरन इयावत ज्ञानी कर्म तो करे किंतु अशक्त प्रसन्न अशक्त हो करके अशक्त का अर्थ कर्तवाभिमान अकुर फलाभिसंधि व अकुर वह अकुर अवग्रह असत्य होता है कर्तृत अभिमन वा अकुन कर्म में कर्तृत अभिमान नहीं करे और फलासंधि फल की छा नहीं करते ज्ञाने से कर्म करें श्लोक बोलो वृत्तम अनूद उत्तर श्लोकम अवतार आगे का श्लोक अवतारण करते भगवान भाष्य करा अतिथि का अनुवाद करके एवं लोक संग्रह चिकित्सोर मम आत्मविदो न कर्तव्य अन्य सेवा लोक संग्रह लोकसंग्रह चिकित्सोर मम आत्मविद लोक संग्रह करने चाहता हुआ मेरा आत्मविदो आत्मज्ञानी क्या न कर्तव्य मैं आत्मज्ञानी मैं ज्ञानी मेरा कर्तव्य नहीं अन्य सेवा अन्य भी है तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है एक केवल लोक संग्रह मुक्तवा लोक संग्रह इसको छोड़कर और कोई कर्तव्य नहीं अर्थात तो लोक संग्रह करना चाहिए लोगों को ज्ञानी का भी इतने रहता है अपने ज्ञान होने पर भी लोगों को अशास्त्रीय मार्ग से वालन करके सन्मार्ग में चलाना ये कर्तव्य हो जाता है इसको छोड़कर आदमी कोई कर्तव्य नहीं भगवान ईश्वर का भी नहीं ज्ञानी का भी नहीं तथा तो तस् तो तो आत्मा भी ना इधम उपदेश इसलिए ज्ञानी के लिए उपदेश करते न बुद्धिद्ञा कर्मस जो जोषे सर्वर्मा जो विद्वान् युक्ता विद्वान्ुक्त कर्मसंगीना बुद्धिभेदम न जनेत कर्मसंगीनां कर्मसंगवता जिनका कर्म में अस, संग्रह आसक्ति फल की इच्छा है उनकी अज्ञानी, ग्या, उनकी बुद्धि का भेदा, बुद्धि नहीं करना चाहिए, वो जानता है कर्म का फल मुझे प्राप्त करना है ऐसा बुद्धि उसे बुद्धि का भेदन चारण नहीं कराई अज्ञानी का अथा जैसे वो कर्म करता है ऐसे ही विद्वान युक्त समाचरण युक्त हो सर्वकर्माण जो से सर्वकर्माणी समाचार जो से ज्ञानी भी युक्त होकर हो करके सर्वकर्माणी समाचरण सर्व कर्मों कर्म ऐसे करते हुए जो उनको उसमें लगाए कर्म कराए जिससे प्रीति से उनको कराए ज्ञानी भी सर्वकर्माणी समाचार जो से, से युक्त होकर के भाष्य में बुद्धिर्भेदेदिदी समय भक्तव्य फलम रूपया बुद्धिर्भेदन चालन बुद्धिभेद ये बुद्धिभेद कार्यक्रम और ज्ञानी मानता है मैं कर्तव्य कर्म मेरा कर्तव्य है भक्तव्यम चाहे फलम कर्म न फल इस कर्म का फलभ करूंगा ये निश्चित रूप जो बुद्धि है उसका भेदन बुद्धिर भेदन बुद्धि वेदन वेदन का चालन बुद्धि भेद न जन ऐसा नहीं करे न जनते न उत्पाद किसका अज्ञानम अभिवेक नाम जो अज्ञान अभिवेकी कर्म संघी नाम कर्म विशक्ति ना, कर्म, कर्म, ना। कर्म में आसक्ता न आसंग कर्म में आसक्ति फल में आसक्ति इस अज्ञानी का है वो कर्म करते है उसे बुद्धि भेदन नहीं करे उसको उसे कर्म करोकसंग्रह चिक मम आत्म न कर्तव्य कर्तव्य के आगे कर्म की शेषा आत्मविद न कर्म अस्ति कर्तव्य कर्म अस्था कर्तव्यकर्म नहीं पूर्वाधम व्याख्या प्रश्न पूर्वक अवतार्यचस्ट भाव माश्य पूर्वाध की व्याख्या करने के बाद उत्तरार्ध प्रश्नपूर्वक अवतरन कर व्याख्या कर पहले विधा मासे में कर्मेत आसक्ता आसंग वाताम कि प्रश्न वा प्रश्न करके आगे कहते जो सहित आ रहे थे थि कराए क्या कराए सर्व कर्माणी करता है विद्वान कौन कराए विद्वान कराए स्वयं तदेव अभिदूषा कर्म समाचरण अविद्वान का कर्म आचरण करते हुए किंतु एकाग्र होकर के अवहित होकर के समाहित होकर के युक्त होकर के अवयुक्त होकर के अर्थात तो कर्म करते हैं कर्तृत्व बुद्धि अभिमान कुछ नहीं रख करके आसक्त नहीं होकर के समाहित होकर वो तो कर्म अनुष्ठान करते हुए ज्ञान के दृष्टि जो तो कर्म करता है ऐसे करते हुए उनको कर्म में लगाए ठीक सर्व कर्माणी कार्य कैसे टेस्व प्रीति कर्वानी चाहिए उन्हें प्रीति करते हुए सर्वो को सब कर्म उनको कराया ज्ञानी को कथन कार्य इतना कांक्षाएं तो देव कर्म समाचर और ज्ञान का जो कर्म स्वयं आचरण करेगी उनको भी करे स्वयं करेंगे वो भी प्रभुत्व होंगे बोले कर्म जो संघक्त समाचार इसलिए ज्ञान हो जाने पर भी शास्त्रीय <गण> मार्ग में चलते हैं, उनके अनुकरण करके लोगों का जैसे कल्याण हो कुछ लोग ऐसे अशास्त्रीय व्यवहार करते हैं लोग प्रचार करते हैं ज्ञान हो गया हमारे में विधि निष्द कुछ नहीं कुछ भी हम कर सकते ऐसे कुछ करते हैं, वो ठीक नहीं स्वयं अशास्त्रीय व्यवहार करेंगे लोग उसका अनुकरण करेंगे कोई ऐसे भ्रांत अपने को ज्ञानी कह करके कहता है जब पर ध्यान कुछ नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ भी करे सब कथन करते वो शास्त्रीय विरुद्ध है ज्ञान होने के बाद भी शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय व्यवहार ज्ञान जब पर स्नान सब करे तो जैसे लोग का कल्याण हो इसलिए लोग का कल्याण कर्तव्य हो गया ज्ञानी के लिए यहाँ भगवान कहते हुए कर भी कहते आगे ठीक है न? अज्ञान कर्मस नाम, कर्म नाम ये उत्तम अज्ञानी कर्मसंघी कर्म फलों में सकते हैं ये कहा गया उससे उत्तर श्लोक का संबंध कहते हैं अभिद्वान अज्ञान कथम कर्म सुस पूर्ण श्लोक में क्या कर्मसं नाम अज्ञान अज्ञानी कर्मों में आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं। आ होते हैं उसके लिए कहते टीका कर्तृत्व आत्मन वास्तव इतना में आत्मनि कर्तृत्ववास्तव वा नहीं है कथम कुरने तस्व पश्य कर्तरे कर्तृत्व का अभाव प्रकृति श्लोक में प्रकृति क्रीय गुण कर्माश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताह मैं इनके मन में के प्रकृति गुण तो ही सर्वस्व कर्माण क्रियमान प्रकृति के गुण के द्वारा सत्र तीन गुण के द्वारा ही वो तीन गुण के द्वारा कैसे होते हैं वो त्रिगुण ही शरीर इंद्रिय रूप से पर परिणत है कार्यक्रम संघ ऐसी परिणत है उनके द्वारा शरीर मनोबुद्धि रूप से परिणत पर प्रकृति के गुण गुणे के द्वारा कर्मानी क्रियामानी सर्व सब कर्म किए जाते हैं अहंकार न विमूढ़ अहंकार विमूढ़ आत्मा आत्मा अंत अनुभूति अहंकार से विमूढ़ आत्मा जिसका अज्ञानी स अहम वो मैं करता कर्ता से मानता है अज्ञान के काम वस्तु प्रकृति के गुणों से गुण ही कार्य के अनुरूप परिणते सर्व इंद्र आदि के द्वारा कर्म होते आत्मा के द्वारा नहीं होता है और अज्ञानी अहंकार से विमोड़ है अहंकार आं, क्या देहादि में अहम बुद्धि होने से विमो वही होने के कारण देहादमी आत्मबुद्धि होने से देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करके कथा हमकर्ता मानता है, है। <coughs> नहीं। प्रकृति का प्रधानम सत्तर तम साम्यावस्था तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रधान प्रकृति तस्या प्रकृति ही गुण ही गुण कार्य विकार कार्य उसका कार्य कैसे कार्य करण रूपे ही कार्य करण रूप ही कार्य सर्व कर्ण इंद्रिय वही प्रकृति का विकार कार्य शर्द इंद्रों से प्रणत है उनके द्वारा ही कर्मी क्रियमाणी सौकर्म किया जाता है कर्म से कर्म लौकिकाणी शास्त्रीयानी लौकिक कर्म भी शास्त्र विहित कर्म भी निषिद्ध कर्म जो कुछ होते हैं प्रकृति के कार्य से सर्व इंद्र के द्वारा होते हैं सर्व प्रकारी, सर्व सर्व प्रकाश होते हैं। अहंकार विमुढ़ात्मा जो अहंकार से विबुढ़ अंतकम जिसका कार्यक्रम संघातात्म प्रत्यो कार्यक्रम संघातात्म प्रत्योह कार्य एक, एक पद कार्यक्रम संघात आत्म प्रत्यय कार्यकरण संघाते आत्म प्रत्यय बहुत भी नहीं कार्यक्रम संघात आत्म प्रत्यय कार्यकरण संघात आत्म प्रत्यय इसका अर्थ अहंकार अहंकार का अर्थ क्या कार्यक्रम संघात में आत्म प्रत्यय कार्यकरण संघात में जो आत्म बुद्धि है वही अहंकार है सर्व संघात में आत्मबुद्धि अहंकार के नूढ़ विमूढ़ का अर्थ विभिधम मूढ़ विमू विविधगाध नाना प्रकार मूढ़ मोहित मोहग्रस्त आत्मा आत्मा आत्मा कांतकर्ण यम वाला कार्यकर्ण अभिमानी सर्व इंद्रिया में आत्माभिमान करने वाले अविध अज्ञान के कारण कर्मी आत्म निम आत्मा में कर्म ही नहीं सर्व इंद्रिया प्रकृति के विकार कार्य में है उसके साथ आत्माभिमान होने से आत्म निमानता हुआ तत्त कर्मणाम अहम करता ऐसा मानता है ठीक है कर्तृत्म आत्म नास्तव्य मित्र शंका करते आत्मा में तो कर अभाव कैसे देखेगा तू करते वस्तु चौ आत्मा में कर तो चाहिए वास्तव नहीं ये तो प्रकृति के गुण से विकास से शोक किया जाते प्रकृति क्रिया माना गुणी कर्म सर्वस कर्म सुषा शक्ति प्रकार प्रकटन व्याकृति कर्मो में अज्ञानी कैसे आसि करता है उसके प्रकार स्पष्ट करने व्याख्यान करते ही प्रधान शब्द न माया शक्ति रुचि है यहाँ प्रधान से माया माया ही प्रधान मायाम तो प्रकृति विद्या न ही न तो महेश्वर श्रुति में कार्य अविद्या के कारण ही देहादि में हम बुद्धि करता है अविद्या उभय तो संबद्य अ कार्य करना अभिमानी अविद्या कर्माणी आत्मनि मन्य माना ये अविद्या दोनों के साथ कार्य करना अभिमानी अविद्या अविद्या के कारण कार्य करण में अभिमानी अभिमान वाला अज्ञान के कारण ही स्वरूप के अज्ञान से ही सर्व इंद्र में अभिमान करता है और दूसरे इसके साथ करना अविद्या कर्माणी आत्मनिम्यम कर्मों का आत्मा भी मानता है, मान है अविद्या से और कार्यक्रम अभिमान करता है अविद्या से इसलिए अविद्या के दोनों के साथ अविद्या या अविद्याण अभिमानी आत्मस्वरूप के अव्ञान के कारण ही सर्व में अभिमान करता है और सर्व के कर्म को आत्मा भी मानता है अज्ञान के कारण आत्मा के अज्ञान से कर्मानी आत्मा ने मान्य मानो कर्म का मानता है जो देह के साथ यादात्मस हो जाता है देहादि के धर्मो आत्मा में मानता है धर्मी अध्यास धर्माध्यास होता है देह इंद्रिय के साथ से उनके धर्म कर्म को अपने मानता है यह अज्ञान अद्यालोगो बोला शो मित्र शु